दोस्तों, अगर the four agreements का निचोड़ समझो, तो Don Miguel एक ही बात कहता है। ज़िंदगी से struggle नहीं करनी, उससे समझना है, और समझ तभी आता है जब तुम अपनी पुरानी conditioning से बाहर निकलते हो। बचपन से हमें सिखाया गया क्या सही है, क्या गलत, कौन हमसे ज़्यादा valuable है, और हम किस standard पे खड़े हैं। लेकिन वो सब beliefs borrowed थे। Society के, parents के, teachers क और धीरे-धीरे हम अपने ही माइंड के प्रिजनर बन गए। Don Miguel कहता है कि Every human lives in a dream. A dream made of beliefs, words and fear. और जब तुम इन चार agreements को जीने लगते हो, तुम अपना dream consciously लिखना शुरू कर देते हो. पहला agreement, Be impeccable with your word. तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारा हर लव Don't take anything personally. तुम्हें समझाता है कि लोगों के actions उनका reflection है, तुम्हारा नहीं. और जब ये समझ आ जाता है, तुम्हारा दिल free हो जाता है, ego और reaction से. तीसरा, don't make assumptions. तुम्हारा mind quiet हो जाता है. अब तुम सोच से नहीं, clarity से जीते हो. तुम पूछते हो, समझते हो, communicate करते हो. और चौथा, always do your best. ये तुम्हें peace देता है. क्योंकि जब तुम अपना बेस्ट देते हो, तुम्हें रिग्रेट नहीं होता। तुम अपने आप को जज नहीं करते, तुम अपने आप को एक्सेप्ट करते हो। और जब ये चारों अग्रीमेंट्स तुम्हारी आदत बन जाते हैं, तो तुम्हारा अंदर एकदम हल्का हो जाता है। तुम कंपेयर करना बंद कर देते हो, जज करना बंद कर देते हो और जब तुम conscious हो जाते हो, तो तुम अपनी सोच को heaven बना सकते हो। तुम हर दिन अपनी awareness से एक नई दुनिया create करते हो। तो भाई, the four agreements कोई rules नहीं, ये एक invitation है, एक नई life जीने के लिए, जहां तुम reaction से नहीं, intention से जीते हो। आज के बाद जब कोई तुम्हें hurt करे एक बोलना हमेशा सच और किंडनेस के साथ, दो किसी बात को पर्सनल मत लेना, तीन गेस्ट मत बनाना, पूछना सीखो, और चार हर दिन अपना बेस दो, चाहे दुनिया देखे या नहीं, क्योंकि यही है रियल स्पिरिचुअलिटी, ईगो से नहीं अवरेंस से जीना, और जब तुम ये जीना सीख जाते हो, तो तुम्हें किसी रिवार्ड की कि when you are aware, you no longer need to be perfect, you are free. तो दोस्तों, perfect होने की रेस सी निकल जाओ, अपने अंदर के truth को सुनो, और हर दिन थोड़ा और conscious जीना सीखो. क्योंकि freedom कोई जगा नहीं जहां तुम पहुँचते हो, ये वो पल है जब तुम बस aware हो जाते हो, और वही पल, वही moment तुम्हारा heaven है、sunrise.